विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श अंतो हम एक बड़ी ही विचित्र अवस्था पाते हैं आर्य ऋषियों का मन अभी तक बाह्य प्रकृति में ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था सूर्य चंद्रमा तारागण आदि जो जो वस्तुएं उन्हें दिखाई दी उन सब में उन्होंने उनका समाधान ढूंढा और इस प्रकार से जो कुछ उन्हें मिल सकता था उस सब की प्राप्ति की संपूर्ण प्रकृति अधिक से अधिक उन्हें केवल इतनी ही शिक्षा दे सकी कि इस विश्व का नियंत्रण एक व्यक्ति विशेष है इससे अधिक वे बाह्य प्रकृति से और कुछ न सीख सके संक्षेप में बाह्य विश्व में हमें केवल एक शिल्पी की कल्पना ही प्राप्त हो सकती है जिसे सृष्टि रचनावाद का सिद्धांत कहते हैं हम जानते ही हैं कि यह सिद्धांत कुछ विशेष तर्क नहीं है उसमें कुछ अबोधता का आभास है तथापि बाह्य जगत से तो हम परमेश्वर के संबंध में बस इतना ही जान सकते हैं कि इस जगत का बनाने वाला कोई होना चाहिए समस्या इससे हल नहीं होती इस कल्पना में कि इस जगत के उपादान ईश्वर के सामने थे तथा सृजन के लिए उस ईश्वर को इन उपादानों की आवश्यकता थी सबसे अधिक आपत्तिजनक बात तो यह है ईश्वर इस उपादान कारण से मर्यादित हो जाता है क्योंकि इस उपादान की मर्यादा के भीतर ही वह वह कार्य कर सकता सकता है कारीगर सामग्रियों के बिना मकान नहीं बना अतः उस सामग्री की मर्यादा से मर्यादित है जिस वस्तु के बनाने योग्य सामग्री उसके पास है वही तो वह बना सकता है अतः सृष्टि रचनावाद के सिद्धांत से जो ईश्वर हमें प्राप्त होता है वह तो अधिक से अधिक एक कारीगर मात्र है इस जगत का एक शिल्पी है वह उपादान परतंत्र है उपादानों में मर्यादित है तब वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है आर्य ऋषि यह सत्य पहले ही जान चुके थे बहुतेरे अन्य लोग तो वहीं रुक गए होते अन्य देशों में यही हुआ मानव मन तो वहीं पर पहुंच रुक सका विचारशील और मेधावी मन उससे आगे जाना चाहते थे पर जो विचार शक्ति ने उनसे पिछड़े हुए लोग थे उन्होंने उन्हें पकड़ रखा और आगे न बढ़ने दिया किंतु सौभाग्यवश ये हिंदू ऋषिगण ऐसे नहीं थे जिनकी प्रगति कोई रोक सके वे तो समस्या को हल करना ही चाहते थे इसलिए अब हम देखते हैं कि वे बाह्य जगत को छोड़ अंतर जगत की ओर मुड़ते हैं सबसे पहले जो बात उनके ध्यान में आई वह यह थी कि बाह्य जगत का अनुभव तथा तो धर्म विषय कोई भी प्रतीति हमें नेत्र अथवा अन्य इंद्रियों द्वारा नहीं होती, अतः पहली समस्या जो उठी वह थी उस कमी की खोज और हम देखेंगे वह कमी भौतिक और नैतिक दोनों थी एक ऋषि कहते हैं कि तुम इस विश्व का कारण नहीं जानते तुम्हारे और मेरे बीच में बड़ा भारी अंतर उत्पन्न हो गया है ऐसा क्यों इसलिए कि तुम इंद्रिय परक बातों की चर्चा करते रहते हो और इंद्रिय विषयों तथा केवल धार्मिक विधि अनुष्ठानों से संतोष मान लेते हो जबकि मैंने उस द्वंद्वातीत पुरुष को जान लिया है